पत्रावली तीन सौ स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित अमृतसर 2 सितंबर अठारह सौ संतानवे अभिन्न हृदय योगिन ने एक पत्र में बाग बाज़ार वाले घर को बीस हज़ार रुपये में ख़रीद लेने के लिए मुझे लिखा है यदि हम उस मकान को खरीद भी लेते हैं तो भी बहुत सी दिक्कतें होंगी जैसे उसके कुछ भाग को हमें गिराना पड़ेगा और इसके बैठने वाले कमरे का एक बड़ा कमरा बनाना होगा तथा इसी तरह के और भी परिवर्तन और मरम्मत करनी होगी साथ ही मकान बहुत पुराना एवं जीर्ण है फिर भी गिरीश बाबू एवं अतुल से राय मशविरा करके जैसा ठीक समझना करना आज मैं अपनी पूरी पार्टी के साथ दो बजे वाली ट्रेन से काश्मीर के लिए रवाना हो रहा हूं हाल में धर्मशाला पहाड़ियों पर के प्रवास से मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है एवं टॉन्सिल बुखार आदि बिल्कुल गायब हो गए हैं तुम्हारे एक पत्र से मैं सब समाचारों से अवगत हुआ निरंजन लाटू कृष्णलाल दीननाथ गुप्त एवं अच्युत सभी लोग मेरे साथ कश्मीर जा रहे हैं मद्रास के जिन सज्जन ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए एक हज़ार पाँच सौ रुपये का दान दिया था वे हिसाब जानना चाहते हैं कि रुपया किस तरह खर्च किया गया उनको उसका हिसाब भेज देना हम लोग अच्छे ही हैं सस्ते स्वदीय विवेकानंद पुनस् मठ के सभी लोगों में मेरा स्नेह सूचित करना विवेकानंद 360 सौ स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित प्रधान न्यायाध्यक्ष श्री ऋषिवर मुखोपाध्याय का मकान श्रीनगर कश्मीर 13 सितंबर अठारह अभिन्न हृदय अब मैं कश्मीर आ पहुंचा हूँ इस देश के बारे में जो प्रशंसा सुनी जाती है वह सत्य है ऐसा सुंदर देश और नहीं है यहाँ के सभी लोग देखने में सुंदर हैं किंतु उनकी आंखें अच्छी नहीं होती है परंतु इस प्रकार नरक सदृश गंदे गांव तथा शहर अन्यत्र कहीं भी नहीं है श्रीनगर में ऋषिवर बाबू के मकान में आश्रय लिया है वे अत्यंत आवभगत भी कर रहे हैं मेरे नाम के पत्र आदि उन्हीं के पते पर भेजना दो एक दिन के अंदर ही भ्रमणार्थ में अन्यत्र जाऊँगा किंतु लौटते समय पुनः श्रीनगर वापस आऊँगा अतः पत्र आदि मुझे मिल जाएंगे गंगाधर के बारे में तुम्हारा भेजा हुआ पत्र मिला उसको लिख देना कि मध्य प्रदेश में अनेक अनाथ हैं एवं गोरखपुर में भी वहाँ से पंजाबी लोग अधिक संख्या में बालक मंगवा रहे हैं महेंद्र बाबू से कह सुनकर इसके लिए एक आंदोलन करना उचित है जिससे कलकत्ते के लोग उन अनाथों के पालन पोषण आदि का उत्तरदायित्व ग्रहण करें तदर्थ एक आंदोलन होना चाहिए खासकर मिशनरियों ने जितने अनाथ लिए हैं उन्हें वापस दिलवाने के लिए सरकार को एक स्मृति पत्र भेजना आवश्यक है गंगाधर को आने के लिए लिख दो तथा श्री रामकृष्ण सभा की ओर से इसके लिए एक विराट आंदोलन करना उचित है कमर कसकर घर घर जाकर इसके लिए आंदोलन करो सार्वजनिक सभा की व्यवस्था करो चाहे सफलता मिले अथवा नहीं एक विराट आंदोलन प्रारंभ कर दो मध्य प्रदेश तथा गोरखपुर आदि स्थानों में जो मुख्य मुख्य बंगाली हैं उन्हें पत्र लिखकर तमाम विवरण अवगत करा दो एवं घोर आंदोलन शुरू करो श्री रामकृष्ण सभा एकदम प्रकाश में आ जाए आंदोलन पर आंदोलन होनी चाहिए विराम ना हो यही रहस्य है शारदा अर्थात स्वामी त्रिगुणातीतानंद की कार्यप्रणाली को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हूँ गंगाधर तथा शारदा जहाँ जिस जिले में भी जाएँ वहाँ केंद्र स्थापित किए बिना विश्राम न लें अभी अभी गंगाधर का पत्र मिला वह उस जिले में केंद्र स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है बहुत ही अच्छी बात है उसे लिखना कि उसके मजिस्ट्रेट मित्र मजिस्ट्रेट मित्र ने मेरे पत्र का अत्यंत सुंदर जवाब दिया है काश्मीर से नीचे आते ही लाटू निरंजन दीनू तथा खोका को मैं भेज दूंगा क्योंकि उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य संपादन संभव नहीं है एवं बीस पच्चीस दिन के अंदर शुद्धानंद सुशील तथा और किसी एक व्यक्ति को भेज देना उन लोगों को अंबाला छावनी मेडिकल हॉल श्यामाचरण मुखोपाध्याय के मकान में भेजना वहाँ से मैं लाहौर जाऊँगा प्रत्येक के लिए दो दो गहरे रंग के मोटे बनियान बिछाने तथा उड़ने के लिए दो दो कंबल और हर समय के लिए गर्म चद्दर आदि लाहौर से खरीद दूंगा अगर राजयोग का अनुवाद कार्य पूरा हो चुका हो तो प्रकाशन का सभी खर्च बर्दाश्त कर उसको प्रकाशित करवा दो इसमें जो भाषा की द्रुहता हो उसको अत्यधिक स्पष्ट एवं सुबोध बना देना और तुलसी से उसको हिंदी में रूपांतरित करवा दो अगर वह कर सकता है यदि ये किताबें प्रकाशित हो जाती हैं तो वे मठ के लिए सहायक सिद्ध होंगी तुम्हारा शरीर संभवतः अब ठीक होगा धर्मशाला पहुंचने के बाद अभी तक मेरा शरीर ठीक है मुझे सर्दी अनुकूल प्रतीत होती है एवं शरीर भी ठीक रहता है काश्मीर दो एक स्थान देखने के पश्चात किसी उत्तम स्थान में चुपचाप बैठने की अभिलाषा है अथवा नदियों में भ्रमण करता रहूँगा डॉक्टर जैसी सलाह देंगे उसे पालन करूँगा इस समय राजा साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं उनके मध्यम भ्राता जो कि सेनापति हैं यहाँ पर मौजूद हैं उनकी देखरेख में एक वक्तृता का आयोजन हो रहा है जैसा होगा बाद में सूचित करूँगा दो एक दिन के अंदर यदि वक्तृता की व्यवस्था हो सकती हो तो प्रतीक्षा करूंगा वरना भ्रमण के लिए चल दूंगा सेवियर मरी में ही विश्राम कर रहे हैं तांगे की यात्रा से उनका शरीर अत्यंत अस्वस्थ हो गया है मरी में जो बंगाली लोग रहते हैं वे अत्यंत ही अच्छे तथा भद्र पुरुष हैं गिरीश चंद्र घोष अतुल मास्टर महाशय इत्यादि सभी से मेरा साष्टांग प्रणाम कहना और सभी लोगों में पर्याप्त रूप से उत्साह तथा उत्तेजना बढ़ाते रहना योगेन ने जो मकान खरीदने के बाबत कहा था उसका क्या हुआ अक्टूबर माह में यहाँ से उतर कर पंजाब में दो चार व्याख्यान देने का मेरा विचार है उसके बाद सिंध होते हुए कच्छ भूज तथा काठियावाड़ सुयोग सुविधा होने पर पुना तक, तक जा सकता हूँ अन्यथा बड़ौदा होकर राजपुताना एवं राजपुताना से उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश एवं नेपाल अनंतर कलकत्ता इस समय यही कार्यक्रम है आगे प्रभु की इच्छा सबसे मेरा प्रणाम आशीर्वाद आदि कहना सह विवेकानंद